श्री गर्ग संहिता द्वारिका खंड तेरहवा अध्याय प्रभास सरस्वती बौध पिप्पल और गोमती सिंधु संगम का महात्मा श्री नारद जी कहते हैं महामते विदेहराज प्रभास तीर्थ का भी महात्मा सुनो जो सर्व पाप सर्वपापहारी पुण्यदायक तथा तेज की वृद्धि करने वाला है राजन सिंह राशि में बृहस्पति के रहते में, के होने पर हर क्षेत्र अर्थात हर द्वार में सूर्य ग्रहण के समय कुरु क्षेत्र में और चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को पाता है उससे सौ गुना पुण्य प्रभाष क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है दक्ष के हिसाब से राग यक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहां स्नान करके तत्काल साप दोष से मुक्त हो गए और पुनः उनकी कलाओं का उदय हुआ वही प्रभास तीर्थ है राजन उस तीर्थ में परम पुण्यमयी पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती है उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है नरेश्वर सरस्वती के तट पर बोध पिप्पल नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याण में भागवत धर्म का उपदेश दिया था राजन उस बोध पिप्पल की विधिवत पूजा करके सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है और ब्रह्म सम्मित भागवत पुराण को सुनता है मन को संयम में रखते हुए मौन भाव से भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेता है उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण का दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद्भागवत पुराण नहीं सुना उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई तथा जिन लोगों ने भूमिदेवों ब्राह्मणों के मुख्य रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया पुराणम नसुतम जयस्त्रु श्रीमदभागवतम क्वीन तेषा वृथा जन्म गराणाम भूमिवासीना श्रुतम भागवत पुराण नाधि यही पुष्ह पुराण हुत मुखे नाम तम वृथा जन्म गत द्वारका में और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से सौ अश्वेध यज्ञों का पुण्य फल पुण्य गोमती सागर संगम में स्नान करने से सुलभ होता है इसी विषय में पुराण वेदता पुरुष इस पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है पुरोकाल में हसिनापुर में राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था आगे चलकर वह वैश्य वेश्याओं के संगम में रहने लगा वह विटों अर्थात धुरतों और लंपटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी वह लोभ मोह और मद से उन्मत्त रहता था वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता और कुकर्म में लगा रहता था उसने ब्राह्मणों पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन का दान नहीं किया वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथावार्ता होती देख लेता तो कतरा कर जल्दी ही और दूर निकल जाता था उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया वह ऐसा दुर्बुद्धि और खल था कि धनाढ़ होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा वे श्याओं के संग में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया आधा चोर चुरा ले गए और जो कुछ थोड़ा सा पृथ्वी में गड़ा हुआ था वह स्वतः वहीं विलीन हो गया क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से निश्चय ही नष्ट हो जाती है इस प्रकार वेस्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तनापुर में चोरी का काम करने लगा उन दिनों वहाँ राजा संतनु राज्य करते थे उन्होंने चोरी के कर्म में लगे हुए उस वैश्य को रस्सियों से बांध अपने देश से बाहर निकलवा दिया वन में रहकर वह जीवों की हिंसा करने लगा उन्हीं दिनों वहां बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तब दुर्भिक्ष से पीड़ित हुआ वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया वहां एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला उसी समय यमदूत आए और उसे पासों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए तथा कोड़ों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले चले तदनंतर कोई महान गृद्ध उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया और अपनी से तुरंत ही उसको खाने लगा अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था वे सब आतुर हो उसी में से अपने लिए भी मांस ग्रहण करने लगे इस प्रकार चील आदि पक्षियों का वह महान कोलाहल होने लगा तथापि उस गृद्ध ने अपने मुख से उस मांस को नहीं छोड़ा वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया वहां उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरे गृद्ध ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोच से प्रहार किया तब उसके मुंह से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही यह महापात की वैश्य यमदूतों के पासों को स्वयं तोड़कर चार भुजाओं से युक्त देवता हो गया और उन दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरि के परम धाम में चला गया जो मनुष्य गोमती समुद्र संगम के इस महात्म को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में प्रभा सरस्वती बौध पिप्पल तथा गोमती सिंधु संगम का महात्मा नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ